उस आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। वो अपना कान पकड़े हुए पीछे हटने लगे। अब जाकर विक्रांत की, की, की बार तो उसकी और ज्यादा चीख निकल गई वो दर्द से कराहता व चिल्लाने लगा अब विक्रांत को लगा की वो उसे अपने काबू में ला सकता है उसने दुश्मन को और कमजोर बनाने की नीयत से उसकी छाती बल्ला से जोरदार प्रहार कर डाला जिससे वो आदमी लड़खड़ाता हुआ पीछे जाकर कार्गो वैन से टकरा गया अब तक वो काफी लस्त हो चुका था उसकी मूवमेंट भी काफी स्लो हो चुकी थी पीछे वैन से टकराने के बाद उसके हाथ से छुरी भी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी थी अब तो विक्रांत को यकीन हो गया था कि वो उसे पस्त कर देगा लेकिन शायद विक्रांत ने उसे कम आका था जैसे विक्रांत उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने के लिए बढ़ा अगले पल उसने विक्रांत के हाथों को पकड़कर नीचे जमीन पर पटक दिया विक्रांत जमीन पर मुंह के बल खाकर गिर पड़ा लेकिन विक्रांत को उस आदमी ने पीछे शर्ट से पकड़कर खींचते हुए उठाया और फिर उसके चेहरे पर धड़ाधड़ एक के बाद एक पंच करने लगा विक्रांत भी उसके पंच का जवाब बराबर दिए जा रहा था तकरीबन पांच छह पंच का लेन देन होने के बाद उस शख्स ने अचानक से विक्रांत के पेट में एक जोरदार लात मारते हुए उसे जमीन पर धराशायी कर दिया विक्रांत के गिरने के बाद ये शख्स खुद भी उसके ऊपर कूद गया और अब ये दोनों जमीन पर लुढ़कते हुए एक दूसरे को पीटने लगे अब तक सन्नाटे और अंधेरे में पसरी हुई इस गली में अचानक से उजाला होना शुरू हो गया दरअसल जब विक्रांत ने एम्ब्लीफायर डिवाइस की मदद आए चिल्लाते हुए इस आदमी के कान को सुन्न किया था तब बाकी के मोहल्ले वाले भी नींद से जाग उठे थे अब एक एक करके सभी घरों की बत्तियां जलनी शुरू हो चुकी थीं और लोग खिड़कियों और दरवाजों से निकलकर बाहर झांकने लगे थे कौन लड़ रहा है कोई लड़ाई कर रहा है कौन है वहाँ भाई कौन लड़ाई कर रहा है कौन है अचानक यहाँ सब जमा होने लगे वहाँ पर लोगों की भीड़ आते देख वो हरे जैकेट वाला आदमी यहाँ से भागने की फिराक में लग गया वो विक्रांत को यू ही जमीन पर पड़ा छोड़कर सीधे गाड़ी की तरफ भागा और तुरंत ही गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर इसे स्टार्ट करने लगा आदमी लोगों से छुपकर भागना चाहता है इसका मतलब पक्का किसी गलत काम में लगा हुआ था विक्रांत ने मन ही मन सोचा को पकड़ लिया और फिर अपना वैन की खिड़की के अंदर की तरफ करते हुए अदृश्य शक्ति की मदद से दम घोटू बदबू वाली गैस को वैन के भीतर छोड़ दिया हरी जैकेट वाले शख्स ने एक जोरदार घूसा विक्रांत की तशीफ पर टिका दिया जिससे विक्रांत आगे जाकर मुंह के बल गिर पड़ा लेकिन उसने अपना काम तो कर ही दिया था पहले तो दो तीन बार सेल्फ स्टार्ट करने पर वैन स्टार्ट नहीं हुई बाद में जब ये स्टार्ट हुई तो फिर बदबू के मारे उससे गाड़ी के भीतर बैठा नहीं जा रहा था हड़बड़ाहट में उसने गाड़ी के एक्सीटर पर जोर से दबाव डाला और गाड़ी इस संकरी गली में इधर उधर घूमते हुए आगे जाकर एक दीवार से साइड में टकराते हुए रुक गई वैन कुछ इस तरह से दीवार से टकराई थी कि इसके पैसेंजर साइड वाला दरवाजा खुल भी नहीं सकता था विक्रांत अभी खुद को संभालकर खड़ा ही कर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई पड़ी अरे सर आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो टॉयलेट करने आए थे ना? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके साथ आए असलम की थी जो कि गाड़ी में बैठकर विक्रांत का इंतजार करते करते थक चुका था तो वो गाड़ी से उतर विक्रांत का पता लगाने चला आया था इस जगह पर अब तक काफी भीड़ लग चुकी थी आस रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आ गए थे ऐसे में विक्रांत ने असलम की तरफ देखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया उधर अब तक वो हरी जैकेट वाला शख्स ड्राइविंग सीट की तरफ वाले दरवाजे को खोलकर वैन से निकलकर भागने की कोशिश करने लगा विक्रांत जल्दी से उठकर भागते हुए उसे पकड़ने के लिए लपका, धूम, जोरदार आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा विक्रांत कुछ दूर हवा में उछलकर फिर जमीन पर चित होकर पड़ गया टी टी टी उ जब विक्रांत की आख खुली तो उसके कानों में कुछ इसी तरह की आवाजा सुनाई दे रही थी इस वक्त वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और कई सारे तार निकलकर एक डिजिटल मशीन से जुड़े हुए नजर आ रहे थे जिसमें से लगातार टी टी की आवाज आ रही थी जो कि शायद विक्रांत के धड़कन की गति माफ रही थी विक्रांत के अगल बगल दो तीन लोग बैठे हुए थे नींद खुलने के साथ ही उसे अपने पीठ में दर्द और जरन का एहसास भी हो रहा था जो कि निश्चित की निश्चित तौर पर बम विस्फोट होने की वजह से लगने वाली चोट के कारण हो रहा था अब जाकर विक्रांत को याद आया कि जब वह भागता हुआ उस हरी जैकेट वाले शख्स की तरफ जा रहा था तभी अचानक से वहाँ धमाका हुआ था लेकिन यह धमाका कैसे हुआ ये समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अगर वहाँ आसपास अगर कोई बम था तो फिर निश्चित रूप से विक्रांत को पता चल जाता क्योंकि जब वो उस कार्गो वैन का निरीक्षण कर रहा था तब तो उसका अदृश्य डिटेक्टर ऑन था और अगर उस वक्त गाड़ी में कोई डायनामाइट या फिर विस्फोट पदार्थ होता तो उसे जरूर पता लग जाता लेकिन ऐसा कुछ नहीं था ऐसे में विक्रांत को जो संभावना लग रही थी वो ये ही थी कि उस हरी जैकेट वाले शख्स के पास ही बम था हो सकता है कि उसने जैकेट के भीतर ही डायनामाइट ले रखा हो क्योंकि जब विक्रांत की उस शख्स से मुठभेड़ हुई थी उसके महज कुछ ही मिनट पहले उसके अदृश्य डिटेक्टर का टाइम लिमिट खत्म हो चुका था पक्का यह डायनामाइट उस शख्स की जैकेट में ही था तभी मुझे पता नहीं लग सका इसके अलावा कोई और संभावना हो ही नहीं सकती क्या हुआ सर सर आप ठीक तो हैं सर सर आप ठीक तो हैं अनुष्का इस वक्त विक्रांत के ठीक बगल में बैठी हुई थी सर जल्दी उठिए बताइए हमें कि वहाँ क्या हुआ था हर्ष ने तब बड़ी जल्दबाजी में विक्रांत से सवाल किया वो बम धमाका कहाँ हुआ था क्या वहाँ पर किसी की मौत भी हुई है सर ये ब्लास्ट कैसे हुआ सर आपने मुझे वहाँ पर बुलाया था सीसीटी कैमरे की मॉनिटरिंग करने के लिए मैं पूरा सेटअप लेकर यहाँ के लिए निकल ही रहा था कि अचानक आपके इंजर्ड होने की खबर मिली में भागता हुआ यहां आ गया हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर उस बताएंगे कि बम ब्लास्ट कैसे हो गया यहां पर अरे तुम लोग चुप रहोगे दो मिनट अनुष्का ने हर्ष और हर्षित की तरफ गुस्से से भरी निगाहों से तरेरते हुए कहा इसके बाद उसने विक्रांत के चेहरे पर से ऑक्सीजन मास्क हटाकर उसकी तरफ पानी का गिलास करते हुए कहा सर आपको बस हल्की चोट लगी है वो कंधे और पीठ में धमाके की वजह से आप बेहोश हो गए थे वो इसलिए ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था अभी आपको दो तीन दिन हॉस्पिटल रहना पड़ेगा फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विक्रांत ने किसी तरह से स्ट्रेचर से उठने की कोशिश की हर्ष और हर्षित ने उसके पीठ पर हाथ लगाते हुए उसके उठने में मदद की। विक्रांत ने पहले एक-दो घूंट पानी पिया और फिर उसके बाद बचे हुए पानी से उसने अपने चेहरे को धोना शुरू कर दिया चेहरा पानी से धुलने के बाद विक्रांत का दिमाग और फ्रेश हुआ अब उसे समझ आया कि वो किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अभी घटना स्थल पर ही खड़े एक एम्बुलेंस के भीतर लेटा हुआ था यह एम्बुलेंस गली के एक साइड में खड़ा था ऐसे में विक्रांत को इस वक्त भी वो कार्गो वैन आग और धुओं में लिपटी हुई जलती नजर आ रही थी फायर ब्रिगेड के कुछ आदमी वैन पर पानी डालकर उसमें लगी आग को ठंडी करने में लगे हुए थे ये सीन कितना फैमिलियर सा लग रहा है डायनामाइट फिर से डायनामाइट पहले तो प्रोफेसर खुराना के घर में ब्लास्ट वो ब्लास्ट डायनामाइट से हुआ था उसके बाद कार में ब्लास्ट जिसमें प्रोफेसर खुराना और मेडिकोर फार्मा के मिस्टर रणजीत की मौत हुई वो ब्लास्ट भी डायनाइट से हुआ था और अब फिर से डायनामाइट कहीं कहीं ये हरी जैकेट वाला आदमी मेडिकोर फार्मा के सीरियल मर्डर केस में इन्वॉल्व तो नहीं था कहीं ये भी तो उन लोगों के गैंग का नहीं है जो कि मेडिकोर फार्मा के मर्डर केस को अंजाम दे रहे हैं क्योंकि रूही ने प्रोफेसर खुराना के घर से कुछ चुराया था इसी वजह से ये लोग रूही पर अपनी नजर रख रहे थे ताकि अपना सामान वापस पा सकें विक्रांत के दिमाग में इस तरह के ख्याल चल रहे थे तभी उसे कुछ सूझा और उसने तुरंत ही हर्षित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा हर्षित तुम जल्दी से हर्ष के साथ रूही के घर के भीतर जाओ वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को निकाल कर ले आओ हमें उसका फुटेज चेक करना है विक्रांत ने हर्षित को कैमरे के लगे होने के एग्जैक्ट लोकेशन को भी बता दिया विक्रांत का ऑर्डर मिलते ही हर्ष और हर्षित तुरंत काम पर निकल पड़े अरे विक्रांत सर आप उठगे ठीक तो है ना आप अचानक से यहाँ पर सोलन के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश चौधरी पहुंच गए